चार युगों का दौर गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाखतरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलीपुत्र तक पर हमला किया किंतु उनकी हार हुई और उन्हें खदेड़ दिया गया खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ बौद्ध आख्यानों में उसकी लोकप्रियता लगभग एक संत के रूप में हुई भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोडो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जذب कर रहे थे इस लेख का अनुवाद इस तरह किया गया है देवताओं के देव वासुदेव यानी विष्णु के इस गरुड़ स्तंभ का निर्माण दिया के बेटे तक्षशिला निवासी हेलियोडोर ने किया हेलियोडोर यूनान के महान शासक एन टी आर सिदास के राज दूत के रूप में यहां के परम रक्षक भागभद्र के राजा काशिपुत्र के यहां उनके राज्यकाल के 14वें वर्ष में आया था तीन शाश्वत सिद्धांत जिनके भली भांति पालन से स्वर्ग मिलता है आत्मसंयम आत्मत्याग यानी दान और सत्यनिष्ठा है मध्य एशिया में शक या सीदियन यानी सीस्तान या शकस्थान लोग ऑक्सस यानी अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे यूईची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए यूईचियो में एक दल कुषाणों का था उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा यह शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिलाजुला था जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया जिसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी और तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी जिसके निकट था बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया यहां भारतीयों की मुलाकात सीदियों यूएचियों ईरानियों बाखत्री यूनानियों तुर्कु और चीनीओं से होती थी ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईसवी में यहां चीनी राजदूत आए उस समय चीन से भारत को जो बहुत पसंद आने वाले तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुरफान और कूचा में भारतीय चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया महायान और हीनयान उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी-बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे कश्मीर इस साम्राज्य के केंद्र के निकट था और उसमें भरपूर विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ठ दिखाई पड़ता है यह नाम नागार्जुन का है जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए उनका व्यक्तित्व महान था वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ लंका और बर्मा यानी वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार खेमियार को मानते रहे कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था और वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया एक दूसरे महान शासक ने जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया इस तरह ईसवी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को अपनी मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा जो विदेशी तत्व यहां घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजाति और राज्य कायम करने का प्रयास किया गया लेकिन अब पुराना आत्मविश्वास समाप्त हो रहा था और इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से भारत एक खोल के भीतर सिमटता दिखाई पड़ रहा था लेकिन यह खोल काफी गहरा और चौड़ा था आरंभ में जिस जमाने में आर्य यहां उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति और इस देश की पुरानी जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए भारत ने अपना ध्यान इस समस्या को हल करने में लगाया और उसने मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थाई हल प्रस्तुत किया दूसरे विदेशी तत्व यहां आए और جذب होते गए उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा गरचे व्यापार और अन्य कारणों से भी दूसरे देशों से भारत का अनेक रूपों में संपर्क हुआ लेकिन वह अपने मामलों में ही डूबा रहा बाहर क्या हो रहा है इस पर उसने कम ध्यान दिया लेकिन अब समय-समय पर अजीब रस्मों-रिवाजों वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया वह अब इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी धर्म और दर्शन इतिहास और परंपरा रीति-रिवाज और सामाजिक ढांचा जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे जिसे ब्राह्मणवाद या जिसे बाद में व्यवहार में आने वाले शब्द द्वारा हिंदूवाद कहा जा सकता है इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था उसकी अपनी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि भी थी उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ जहां के प्रसिद्ध विद्वानों और संतों ने इस मत का प्रचार किया था पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतरराष्ट्रीय था विश्व धर्म था जैसे-जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे-वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार-बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने वह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहिष्णु और उदार था और उन्हें व्यापक ढांचे में लगातार आत्मसात करता जाता था पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी जैसा कि प्राय शक्ति बढ़ जाने पर होता है गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध शक्तिशाली अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था फिर भी उसमें तेजी से यह साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया इसके बाद लगभग 150 वर्ष और उनके उत्तरा धिकारी राज्य करते रहे पर वे अपने बचाव में लगे रहे और सामराज्य सेकुडकर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य ईशिया से नए आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे यह गोरे हुून कहलाते थे जिन्होंने मोल्क में उसी तरह बड़ी लूटमार की जिस तरह एटला यूरोप में कर रहा था उनकी बर्बरता और पैशाच क्रूरता ने आखिर लोगों को भड़का दिया और यशोवर्मन के नेतृत्व में दुर्भी संधि के तहत उन पर संगठित होकर आक्रमण किया गया हूणों का बल टूट गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने अपने देश की रीति के अनुसार उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया मेहरगुल ने इस व्यवहार का यह बदला दिया कि लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया लेकिन उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा लगभग आधी शताब्दी उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे-छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए वे कभी-कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जनसमुदाय के सागर में विझब खोते जाते थे इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए उनका दमन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने किया जिन्होंने इसके बाद उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की वे कट्टर बौद्ध थे उनका बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का था जो अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता-जुलता था उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सान या युआनचवान भारत आया था 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था और उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया था उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में तेजी से फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था